गीता तत्वचिंतन बावनवा प्रवचन स्वधर्म में मरना श्रेयस्कर अध्याय तीन श्लोक तीस से पैंतीस पैंसठ अर्जुन का स्वधर्म युद्ध मई सर्वाणी कर्माणी सन्यस्यात्म चेतसा निर्ममो निर्मो भूत युद्धस्व विगत सभी कर्मों को मुझ में समर्पित करते हुए चित्त को आत्मा में केंद्रित कर आशारहित ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध कर पूर्व के श्लोकों में भगवान कृष्ण ने विद्वान और अज्ञ तत्व तत्ववेदता और अहंकार विमूढ़ात्मा तथा कृष्णविद और अकृष्णविद के अंतर को प्रकट किया यह कहा कि विद्वान को स्वयं कर्म में लगे रहकर अज्ञों को भी कर्म में लगाना चाहिए दोनों में अंतर यह है कि विद्वान तत्ववेदता होने के कारण स्वयं को कर्म का कर्ता नहीं मानता जबकि अज्ञा अहंकार से मोहित होने के कारण अपने को कर्ता समझता है यह सुनकर अर्जुन के मन में उठा कि मुझे क्या करना चाहिए इसका यदि स्पष्ट निर्देश श्री कृष्ण से मिल जाता तो बड़ा उत्तम होता प्रभु तो अंतर्यामी है वे प्रस्तुत श्लोक में यह बता रहे हैं कि अर्जुन को क्या करना चाहिए वैसे तो बीसवें श्लोक में भी भगवान ने अर्जुन से कहा है लोक संग्रह मेवापी सम्पशन कर्तुम अर्सी लोक संग्रह को देखते हुए भी तेरे लिए कर्म करना योग्य है पर स्पष्ट रूप से यह नहीं बताया कि लोक संग्रह का कर्म किस प्रकार होता है अब यहाँ पर बताते हैं कि लोक संग्रह का कर्म किस प्रकार किया जाता है विविध श्लोक में युद्धस्व युद्ध कर व्यक्ति के स्वभाव प्राप्त कर्म को सूचित करता है अर्जुन के लिए युद्ध ही स्वभाव प्राप्त या सहज कर्म है वही उसका स्वधर्म है यदि कोई व्यक्ति शिक्षक है तो उसका स्वभाव प्राप्त कर्म है अध्ययन अध्यापन व्यापारी का सहज कर्म है व्यापार श्रमिक का सहज कर्म है शारीरिक श्रम हर प्रकार का कर्म करने वाला लोक संग्रह हेतु कर्म कर सकता है श्रमिक या व्यापारी का कर्म भी लोग संग्रहार्थ हो सकता है अपने अपने सहज कर्म में न दिखते हुए मनुष्य उसे लोक संग्रहार्थ कैसे बनाए इसका उपाय तीसवें श्लोक में प्रदर्शित हुआ है लोक संग्रहार्थ कर्म के पांच लक्षण है। हैं। यहाँ पर पांच लक्षण बताए गए हैं जिनसे युक्त होने पर कर्म लोक संग्रहार्थ बन जाता है पहला लक्षण है सब कर्मों का संन्यास परमात्मा में करना दूसरा लक्षण है आध्यात्म चेतसा चित्त को आत्मा में केंद्रित करना शेष तीन लक्षण है निराशी आशा रहित निर्मम ममता रहित और विगत ज्वरह, संताप रहित यदि हमारा कर्म इन पांचों लक्षणों से युक्त होता है तो वह लोक संग्रहार्थ बन जाता है कर्म के लोक संग्रहार्थ होने का तात्पर्य यह है कि उसका कोई बंधन कर्ता पर नहीं लगता तथा वह अन्य दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत होता है लोक संग्रही व्यक्ति का कर्म समाज को सतत सत्कर्म की ओर प्रेरित करता है। अब हम जरा इन पांच लक्षणों का विवेचन करवाणी कर्माणी कर्ता अपने समस्त कर्मों का ईश्वर में संन्यास करे, अर्थात वह कर्मों का कर्तापन और उनसे प्राप्त होने वाले फलों का भोगतापन ईश्वर को समर्पित करें इस भाव को साधने के लिए कर्म के प्रारंभ मध्य और अंत में प्रभु का स्मरण करें और सोचे कि कर्म की प्रेरणा और शक्ति प्रभु की ही दी हुई है कर्म का अनिवार्यतः जो फल प्राप्त होगा उसे मन ही मन प्रभु को सौंपे नैवेद्य के रूप में प्रभु को अर्पित करें और उनके प्रसाद के रूप में उसे ग्रहण करें। दूसरा आध्यात्म चेतसा प्रथमोक्त लक्षण के साथ साथ अपने चित्त को आत्मा में केंद्रित करें सामान्यतः हमारा चित्त या तो देह में केंद्रित होता है अथवा मन में फलस्वरूप हम परमात्मा में अपने कर्मों का ठीक ठीक संन्यास नहीं कर पाते या दूसरा लक्षण पहले लक्षण को पुष्ट करता है यदि हमारी आसक्ति देह पर बहुत बनी रही तो हम अपने कर्मों की प्रेरणा के संदर्भ में ईश्वर का सही सही चिंतन नहीं कर पाएंगे मुँह से हम भले ही बोलते रहें कि प्रभो यह कर्म तुम्हें समर्पित करता हूँ पर वह मात्र बोल ही रहेगा उसके अर्थ की प्रतीति अंतकरण में नहीं होगी जैसे हम अपने पुत्र को लेकर किसी विशिष्ट जन या साधु महात्मा के पास जाते हैं और बेटे का परिचय देते हुए उनसे कहते हैं यह आपका बेटा है हम भले ही मुख से अपने बेटे के लिए आपका बेटा कहते हूँ पर शत प्रतिशत हमारे मन में यही भाव बना रहता है कि बेटा मेरा है और संपूर्णता मेरा है ठीक यही बात अपने कर्मों को भगवान के प्रति समर्पित करने के संदर्भ में भी लागू होती है यह बात मात्र शाब्दिक होती है उसके पीछे अनुभूति की तनिक भी मात्रा नहीं होती स्वामी विवेकानंद जी अपने गुरुदेव भगवान श्री रामकृष्ण की वंदना करते हुए लिखते हैं भक्तिर्भग भजनम भवभेदारी गंत्यलम शिवपलम गमनाय तत्व वक्तो धृतं तुद नात तस्मात् तस्मा शरण ममदी बंधो। संसार का भेदन करने वाली भक्ति वैराग्य और उपासना आदि की सहायता से मनुष्य अति महान ब्रह्म तत्व तक पहुँचने में समर्थ होता है इस तरह के वाक्य मेरे मुख से उच्चारित तो होते हैं पर फिर भी हृदय में कुछ भी आभास नहीं होता इसीलिए हे दीन बंदो तुम ही मेरे आश्रय हो